श्री श्री चैतन्य चेतावली दक्षिण के तीर्थों का भ्रमण गुरथा ग्रहित जनार्दन भगवान ने परोपकार और मोक्ष को लेकर तराजू में तोला ऐसे परोपकार का पड़ा भारी जान ही उन्होंने परोपकार करने के निमित्त अजन्मा होकर भी दस अवतार धारण किए साधारण मनुष्य जिन कामों को करते हैं उन्हीं को महापुरुष भी किया करते हैं किंतु साधारण लोगों के कार्य अपने सुख के लिए होते हैं और महापुरुषों के काम समस्त जीवों के कल्याण के निमित्त होते हैं महात्मा जो तो स्वयं तीर्थ स्वरूप है उन्हें तीर्थ यात्रा की आवश्यकता ही क्या उन्हें न तो स्वर्ग की ही इच्छा है और न पवित्र होने की करोड़ों स्वर्ग उनके संकल्प से उत्पन्न हो सकते हैं और जगत को पवित्र करने की शक्ति उनमें स्वयं ही मौजूद है ऐसी स्थिति में उनका तीर्थ भ्रमण केवल मात्र परोपकार और जीवों के उद्धार के ही निमित्त होता है इसीलिए महाप्रभु श्री नीलाचल को छोड़कर सुदूर दक्षिण प्रांत के तीर्थों में भ्रमण करते रहे वे जहा भी पधारे, वही धन्य हो गया और वहां के नर नारी कृतकृत्य हो गए चार चातुर्मा से बिताकर महाप्रभु वेंकट भट्ट से विदा लेकर रंगम होते हुए ऋषभ पर्वत पर गए वहां पर उन्होंने सुना कि स्वामी परमानंद पुरी महाराज यहीं ठहरे हुए हैं इस संवाद को सुनकर प्रभु पुरी महाराज के दर्शनों के लिए उनके निवास स्थान पर गए और वहां जाकर उनकी चरण वंदना की पुरी महाराज ने प्रभु को प्रेम पूर्वक आलिंगन किया और तीन दिन तक दोनों साथ ही रहकर कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन करते रहे पुरी महाराज ने कहा मेरी इच्छा है कि मैं पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन करके गंगा स्नान के निमित्त नवदीप जाऊ महाप्रभु जी ने कहा आप तब तक चले नवदीप से लौटकर आप फिर पूरी ही आएं मैं भी सेतुबंध रामेश्वर के दर्शन करता हुआ शीघ्र ही पुरी आने का विचार कर रहा हूं यदि भगवत कृपा हुई तो हम दोनों साथ ही साथ नीला चल में रहेंगे प्रभु तो शैल पर्वत पर पहुंचे वहां ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश धारण किए हुए शिव पार्वती जी का प्रभु ने आदित्य ग्रहण किया वहां से काम को वे दक्षिण मथुरा पहुंचे वहां पर एक ब्राह्मण ने प्रभु को निमंत्रित किया वह ब्राह्मण प्रतिक्षण रोता रोता सीताराम सीताराम रटता रहता था प्रभु ने उसका निमंत्रण सहस स्वीकार किया और मध्यान्ह स्नान करके उसके घर भिक्षा करने पहुंचे महाप्रभु ने जाकर देखा उसने कुछ भी भोजन नहीं बनाया है उदास भाव से चुपचाप बैठा है महाप्रभु ने हंसकर पूछा वे प्रवर आपने अभी तक भोजन क्यों नहीं बनाया है अत्यंत ही सरलता के साथ ब्राह्मण ने कहा प्रभु यहाँ अयोध्यापुरी की तरह वैभव थोड़ा ही है जो दास दासी सब काम क्षण भर में कर दे यह तो अरण्यवास है लक्ष्मण जी जंगलों से फल फूल लावेंगे तब कहीं सीता माता रंधन करेंगी तब मेरे सरकार प्रसाद पावेंगे महाप्रभु उस भक्त ब्राह्मण के ऐसे विशुद्ध भाव को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उसकी पूरी पूरी प्रशंसा करते हुए प्रेम में उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे अब वह ब्राह्मण उठा और अस्तवस्त भाव से भोजन बनाने लगा तीसरे पर जाकर कहीं भोजन बना उसने बड़ी श्रद्धा भक्ति के सहित प्रभु को भिक्षा कराई प्रभु को भिक्षा करा वह निराहार ही बना रहा उसने कुछ भी प्रसाद नहीं पाया तब प्रभु ने पूछा विप्रवर, आपने प्रसाद नहीं पाया यह क्या बात है? आप इतने दुखी क्यों हैं? आपने अपने दुख का मुझे ठीक-ठीक कारण बताइए। उस ब्राह्मण ने रोते रोते कहा प्रभु जगत जन्य सीता माता को दुष्ट रावण अपने पापी हाथों से पकड़ ले गया उस दुष्ट राक्षस ने माता का स्पर्श किया जिससे बढ़कर मेरे लिए और दुख हो ही क्या सकता है मैं अब जीवन धारण न करूंगा जब मुझे यह बात स्मरण होती है तभी मेरा कलेजा फटने लगता है महाप्रभु उसके ऐसे दृढ़ अनुराग को देखकर कर मुक्त हो गए ओहो कितना ऊंचा भाव है इसे महापुरुष के सिवा और कोई समझ ही क्या सकते है प्रभु ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा प्रवर आप इतने भारी विद्वान होकर भी ऐसी भूली भूली बातें करते हैं भला जगत जन्य सीता माता को चुरा ले जाने की शक्ति किसी में हो कैसे होती है यह तो भगवान की एक लीला थी आप भोजन करें और इस बात को मन से निकाल दें महाप्रभु के आग्रह से उसने थोड़ा बहुत प्रसाद पा लिया किंतु तो उसे पूर्ण संतोष नहीं हुआ श्रीमद वाल्मीकि रामायण में तो स्पष्ट सीता माता का हरण लिखा हुआ है इसीलिए वह ब्राह्मण चिंतित ही बना रहा महाप्रभु ही दूसरे दिन आगे को चले गए दक्षिण मथुरा से चलकर महाप्रभु ने कृतमाला तीर्थ में स्नान किया और महेंद्र पर्वत पर जाकर परशुराम भगवान के दर्शन किए वहां से सेतुबंध रामेश्वर के दर्शन करते हुए देव धनुष में पहुंचे और उस तीर्थ में स्नान करके श्री रामेश्वर में पहुंचे प्रभु लौट ही रहे थे कि कुछ ब्राह्मणों को वहां बैठे हुए देखा। वहां पर पुराण की कथा हो रही थी। प्रभु भी कथा सुनने के लिए बैठ गए दैव योग से उस समय सीता जी के हरण का ही प्रसंग हो रहा था प्रभु ने कुरपुराण में सुना जिस समय जनक नंदनी सीताजी ने दसग्रीव रावण को देखा तब उन्होंने अग्नि की आराधना की उसी समय अग्नि ने सीता को अपने पुर में रख लिया और उसकी छाया को बाहर रहने दिया। राक्षस राज सीता जी की उस छाया को ही कर ले गया था जब रावण को मारकर भगवान ने सीता जी की अग्नि परीक्षा की तब अग्नि ने असली सीता को निकाल कर दे दिया वास्तव में रावण सीता जी की छाया कि को ही हरण कर ले गया था असली सीता जी का तो उसने स्पर्श तक नहीं किया भक्तवस्तल महाप्रभु इस प्रसंग को सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए उन्होंने सोचा इसकी प्रतिलिपि करके उस परम भक्त रामदास को दिखानी चाहिए फिर प्रभु ने सोचा यदि मैं नवीन पत्र पर प्रतिलिपि करके ले गया तो बहुत संभव है नूतन श्लोक समझ उसे विश्वास न हो इसलिए प्रभु ने उस कथा कहने वाले ब्राह्मण से कहा हम इस पृष्ठ की नकल करके आपको दे देंगे इस पुराने पृष्ठ को आप हमें दे दे कथावाचक ने प्रभु की इस बात को स्वीकार कर लिया और प्रभु ने उसकी नूत प्रतिलिपि करके तो उस कथावाचक को दे दी और वह पुराना पृष्ठ अपने पास रख लिया उस पृष्ठ को लेकर दयालु गौरांग फिर दक्षिण मथुरा में राम भक्त ब्राह्मण के घर आए और उसे पुराण के पुराने पृष्ठ को दिखाते हुए प्रभु ने कहा लीजिए अब तो आपको संतोष होगा तो पुराण में ही लिखा है कि रामन सीता महाप्रभु की दयालुता को, महा को देख कर वह ब्राह्मण प्रेम में व्याकुल होकर रुदन करने लगा प्रभु के पैरों को पकड़कर उसने रोते रोते कहा आज आपने मेरे हृदय को प्रसन्न किया है मेरे दुख को दूर किया है आप मेरे इष्ट देव हैं श्री रघुनाथ जी ही हैं मेरे इष्ट देव के सिवा ऐसा असीम कृपा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता आज आपके अमोघ दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया आपने अनुग्रह करके शोक सागर में डूबते हुए निराश्रय का उद्धार कर दिया प्रभो मैं आपकी स्तुति ही क्या कर सकता हूँ उस ब्राह्मण की ऐसी स्तुति सुनकर प्रभु ने कहा विप्रवर मैं आपकी भक्ति देखकर बहुत ही अधिक संतुष्ट हुआ हूं। ऐसा सच्चा भक्त मुझे और कहीं नहीं मिला इस प्रकार उस ब्राह्मण को संतुष्ट और कृतार्थ करके महाप्रभु आगे के तीर्थों में जाने का विचार करने लगे